तो अब यहां बात क्या हुई कि पूजा असल में चरण की होती है तो ये किस चरण की पूजा है तो देखो यदि ऐसा मानो कि एक मनुष्य है तो जो स्थल बपू है ना परमात्मा का नारायण विश्व विराट रूप जो चरण है उसके भी एक अवयव की उपासना होगी और तेजस रूप चरण मानो तो नारायण कहो उसमें गोलोक तो, तो, तो, तो, तो और साकेत और कैलाश उसकी पूजा होगी गई प्राग्ञ रूप ईश्वर रूप ब्रह्म मानो तो समाधि के द्वारा उसकी पूजा होगी प्राग्ञ ईश्वर रूप जो ब्रह्म है उसकी पूजा समाधि के द्वारा और तेजस और हिरण्यगर्भ गर्भ रूप जो ब्रह्म है उसकी पूजा भावना के द्वारा और ये विराट विश्व विराट जो ब्रह्म है कार्य ब्रह्म सभी कार्य ब्रह्म के रूप है इसकी पूजा हो तो सेवा के द्वारा सेवा के द्वारा आप विश्व विराट और भावना के द्वारा तेजस हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा और समाधि के द्वारा प्राग्ञ ईश्वर ब्रह्म और तत्व ज्ञान के द्वारा वो सूर्य जो है ना सूर्य तत्व ज्ञान तो चरणोपासना है उपासना तो ये चरण व्यूह की ही उपासना है बोला भगवान कृपा करके अब जरा चरण, चरणा चरणाम गुरूह की बात थोड़ी सुना लेते हैं फिर आगे तो बढ़ने सुजात चरणाम गुरु तो भगवान के चरण कमल अब देखो यहां ये बात कह रहे हैं कि वक्षस्थल तो अनेक है और चरण कमल एक है गोपियां द्विवचन का प्रयोग नहीं करती हैं, चरण में एक वचन का प्रयोग करते हैं और अपने वक्षस्थल के बारे में बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो या तो कहो कि उनको व्याकरण नहीं आता है तो इतनी बढ़िया गीत जिनके मुंह से निकली हो ये संगीत और ये महाराज जिसमें चित्र काव्य भरा हुआ है बना अनेक प्रकार के बंध है इसमें तो इतनी उत्तम कोटि की रचना निकले और उनको व्याकरण का ज्ञान न हो सो बात नहीं है तब ये क्या है कि गोपियों के बक्ष बहुत और भगवान का चरण कमल एक इसका अर्थ हुआ भगवान के चरण कमल व्यापक हैं भला सब खुली आंख से देख सकती हैं कि हमारे हमारे बक्षस्थल पर है और मैं एक पांव से धरती में खड़े रहेंगे और एक पांव बक्षस्थल पर रहेगा और सब अनुभव करेंगे कि हमारे बक्ष स्थल पर उनका पांव है तो उनके चरण कमल में भी विभूता है व्यापकता है अब दूसरी बात आपको सुनाता हूं क्योंकि भगवान का जो साकार रूप है ना उसके बारे में आजकल क्या नाम है विचार करने की प्रणाली नहीं। ये तो महाराज ऐसा बढ़िया है जैसे एक बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के चले तो आप क्या कहोगे कि बाप को पकड़ के चल रहा है कि उंगली को पकड़ के चल रहा है क्या बच्चा पूरे बाप को पकड़ के चलेगा अरे नन्ना सा बच्चा उसके नन्हे नन्हे हाथ उसके नन्हे नन्हे पांव वो नन्हा मुन्ना बेचारा पूरे बाप को आ, कैसे पकड़ेगा वो तो उसकी जरा सी उंगली पकड़ के चलेगा और बाप भी समझेगा कि बच्चा हमको पकड़े हुए है लोग भी समझेंगे कि बच्चा आ, अपने बाप को पकड़े हुए है न? तो ये भगवान के जो चरणारद है ना इनकी पकड़ कोई छोटी चीज नहीं है वो बहुत बड़ी चीज है तो भगवान के जो चरण हैं उनमें से पहले नारायण करो निश्चेतन को अलग करो निश्चेतन को अलग करना क्या है कि असल में आदमी भगवान के बारे में तो बहुत कम जानता है अपने बारे में जानता हूं तो वो ये जानता है कि हमारे शरीर में ये जो हाथ हैं, पांव हैं, पेट है, है, है पीठ है ये सब जड़ है और इसमें जो चेतन है वो कोई बड़े सूक्ष्म रूप से व्यापक रूप से इसमें रह रहा है तो ऐसा आदमी जब भगवान के बारे में सोचता है तो ये समझता है कि उनका भी शरीर ऐसा ही होगा एक तो हड्डी मांस चाम जड़ शरीर और एक उसमें रहने वाला चेतन तो नहीं भगवान का जो शरीर है वो तुम्हारे भाव में है तो यदि भाव में जड़ता आ जाएगी तो तुम्हारी उपासना ही नहीं बनेगी जड़ की उपासना नहीं होती उपासना चेतन की होती है इसलिए भगवान का जो चरणा रविंद है वो चेतन है तो भक्त लोग इस बात को बड़े प्रेम से बोलते हैं एक बृहद ब्रह्मिता है तो पहले ये ग्रंथ खो गया था वो अन्दाहिर हो गया था, था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण में गए यात्रा करने तो वहां कहीं प्राप्त हुआ तो वहां से ले आए उसका नाम बृहद ब्रह्म संभिता है पंचरात्र की जो एक सौ आठ उनमें से एक उसमें एक गोविंदवादी पुरुषम तमहम बजामी एक स्तोत्र है उस स्तोत्र में बताया यसेणी निखिलेन्द्रिय वृत्ति मंत्री श्री कृष्ण की जो इंद्रियां हैं, उनमें एक एक इंद्रिय में सब इंद्रियों की वृत्ति रहती है अब जैसे देखो आपके सामने भगवान के चरण है तो वो सुनते भी हैं उनसे कहो कि हे चरण तुम तो हमारे बक्षा स्थल पर आ जाओ है ना? तो उस तुम्हारी बात सुनते हैं बोला वो कहेंगे जरा देखो तो हमारा चेहरा तुम्हारे बिना कैसा उदास हो रहा है हमारी आंख में आंसू आ रहे हैं हे चरणारविंद देखो तो, तो वो चरणारविंद देख लेते हैं हो बोले कि हे चरणारविंद छुओ तो, तो वो स्पर्श कर लेते हैं क्या थोड़ा अमृत तो दे देव है ना थोड़ी अपनी सुगंध तो फैला दो है ना वो तो भगवान के चरणा रविंद जो हैं, अच्छा अब ये कहो कि हम चंदन लगाते हैं तो उसकी सुगंध भगवान के चरणारविंद लेते हैं बोला जब भोग लगाते हो तो उसका रस लेते हैं जब दीपक दिखाते हो तो उसकी ज्योति लेते हैं बोला और जब हवा करते हो तो उसका सुख लेते हैं और जब स्त्रोत्र करते, तो करते हो तो वो स्त्रोत्र सुनते हैं घंटी बजाते हो तो भगवान के चरणारविंद सुनते हैं तो यश इंद्रियाणी निखिलेन्द्रिय वृत्ति मंती भगवान की एक एक इंद्रिया जो हैं वो संपूर्ण वृत्तियों वाली हैं क्योंकि देखो देह देही विभाग जो है वो भगवान में नहीं होता वो तो जीव में होता है ये देह है और इस देह में देही है जब देह है और देही का विभाग होगा तब क्या होगा जीव का जीव उड़ के चला जाएगा नरक स्वर्ग पुनर्जन्म में और उसका देह पड़ा रह जाएगा और ईश्वर के शरीर में ये देह और देही का विभाग नहीं होता है, है कि उसका मुर्दा पड़ा रह जाए और उसका जीव चैतन में कहीं जाए ऐसा नहीं होता वो तो साक्षात चेतन है ईश्वर जो है वो चिन्मात्र वस्तु है अच्छा आप चरणाम गुरु हम दूसरी बात लो चातल में जो उपासना होती है वो कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कोई गुड़ी और गुरुवा है ना इनका ब्याह तो है नहीं वो है ना आनंद मात्र कर पद मुखोदरा दिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजा मी आनंद मात्र कर पद मुखोदरा दिन उनके हाथ जो है वो आनंद उनके पांव जो है वो आनंद उनका पेट जो है वो आनंद उनका मुख जो है वो आनंद इसी से उनका एक नाम है प्रिय हाँ। अब नारायण कहो आजकल तो प्रिय शब्द जो है वो हम समझते हैं कि सब जगह चलता है तो प्रिय शब्द का अर्थ क्या है ये प्री धातु है संस्कृत में बोला तो ये भुआदी में भी और अदादी में भी और चुरादी में भी नारायण कहो सब जगह इसके रूप होते हैं और सभी गणों में घुमा फिरा के दे दी गई है प्रयति प्रयत प्रयंती वो जो श्रुति हम लोग बोलते हैं ना जटो बाईमानी भूतानी जयंते जैन जातान जीवंती जट प्रयंती अभिसंबंती प्रिय तर्पणे का भ्वादी में रूप है प्रयंती आजादी में प्रियते हो नीणाति प्राययति प्रीणयति ये अनेक रूप धारण करता है सकर्मक भी है अकर्मक भी है नारा जैसे चेतती होता है वैसे प्रियते भी होता है नारा बिना कर्म के स्वयं तो प्रिय शब्द का अर्थ यह होता है कि जिसके देखने से जिसके सुने सुनने से जिसके छूने से है ना जिसकी याद करने से जिसका नाम लेने से जिससे संबंध रखने वाली वस्तु सामने आने से है ना तभी तरह हो जाए रस से सराबो उसको बोलते हैं प्रिय प्रीणा इसी प्रिया प्रयति प्रिय प्रिय से इसी, प्रिया। प्रिया इसी जिसके जिसके गंध से जिसके रस से जिसके रूप से जिसके स्पर्श से जिसके शब्द से जिसके स्मरण से जिसके संबंधी पदार्थ के दर्शन से स्मरण से पदारायण को हृदय जो है रोम रोम तर तर तर हो जाए जैसी अभी बिल्कुल खीर खाई हो और उसकी डकार आ गई हो नारायण ऐसा बंगाल का रसगुल्ला खाया हाँ और डकार आई समझो तो का वाह बड़ा आनंद बड़ा आन्ग, बड़ा आनंद तो इसको बोलते हैं प्रे अब देखो यहां चरणाम गुरुहम कैसा तो यथे चरणाम गुरुहम है ना यथ सर्वनाम तो है ही है तो उसका अर्थ होता है यद जब प्रयुक्त होता है ना तो उसका मतलब होता है अनिर्वचनीय ये समझो कि वेदांती लोग ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय कहते हैं हो और जगत को भी अनिर्वचनीय कहते हैं माया को भी अनिर्वचनीय कहते हैं और तो एक बार काशी में है बड़ा शास्त्रार्थ हुआ प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि है कि प्रमेय के अधीन प्रमाण की सिद्धि है है ना नयाधीन मान सिद्धि इस विषय को लेकर के विद्वानों में बड़ा शास्त्रार्थ प्राप्त तो अंत में सार क्या निकला सारे शास्त्रार्थ का बोले अनिर्वचनीय ही है, है। <laughs> मान से मेय की सिद्धि हुई है ना मैने वो दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद जैसे होता ना, ना है ना कब बिल्कुल अनिर्वचनीयता में जाके परिसमाप्ति हो गई तो ये भगवान के चरण कमल कैसे है क्या यज्ञ है यज सत तत, यद तत्माने अनिर्वचनीय देखो कमल अगर हाथ में लग जाए तो क्या करेंगे बोले हृदय पर रखना जला जरा हृदय की सकल सूरत से कमल की सकल सूरत मिलती है वो भी वैसा ही होता है वो लेकिन जैसे कमल खिलता है ना वैसे किसी किसी का हृदय तो खिला हुआ रहता है जैसे कमल सिकुड़ जाता है वैसे किसी का दिल जो है वो सिकुड़ा हुआ रहता है तो खिले भगवान के चरणार विंद जो हैं, चरण कमल वो खिले हुए और हृदय के अंधकार को दूर करना है परंतु ये कमल तो बाहर ही ठंडक देता है ना अब वो पूछो कि वो कमल कैसे पहुंच जाता है और वहां ठंडक कैसे देता है एक बार कहीं ये जो पद अभी दादा ने गया था ना द्रगन में प्रीतम मम द्रिगन बसत हो प्रीतम तुम मम द्रिगन बसत हो तो एक जगह ये पद किसी ने गाया तो एक महाशय जी थे तो उन्होंने कहा देखो बिल्कुल गप्त आंख करो अगर प्रीतम आके आंखों में बस जाएगा तो जरा सी आंखें और इतना बड़ा प्रीतम टूट नहीं जाएगी आंखें कैसे आएगा आंखों देख इसका नाम तर्क है बोला इसका नाम तर्क है बोले ये हमारा प्रीतम ऐसा अनिर्वचनीय है कि आंखों की पुतली हो करके रहता है है ना और आखें फूकती नहीं हैं और उनमें ज्योति आ जाती है ये तो अमृतायन है वो ये अंजन की गुटिका है अमृतांजन जैसे आंख में लगाते हैं ना वैसे ये सावरा सलोना एक अंजन है आंखों में लगाने की तो वो तो बस आंखों में लगाया और मजा आ गया आंखों में ज्योति बढ़ जाती है तो ये जो चरण कमल है भगवान के जो हृदय के ताप को शांत करने वाले अतिशय आह्लाद देने वाले अतिशय सुगंधित अतिशय रसीले अतिशय सुंदर अतिशय कोमल नारायण कहो ये तो ना, ये तो प्रेम ही है ना भगवान ने देखा कि हमारे भक्तों का हृदय जो है ना वो कमल सरीखा है तो बोले कि अपने चरणों को भी कमल सरीखा बना के उनके हृदय में रखेंगे है ना तो भक्तों का हृदय हो जाएगा कमलिनी और हमारा हमारा चरण जो है ना वो हो जाएगा कमल और दोनों का ब्याह कर देंगे है ना हाँ तो भक्त नारायण ये देखो वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई तो तो है सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो उसमें यही कहते हैं कि सीता राम चरण रति मोरे ब्याह ही चाहिए हमको भगवान के चरणारविंद से चरण कमल से हमारे हृदय कमल का बस ब्याह ही होना चाहिए दोनों जोड़ा बन करके आ, दोनों जोड़ा बन करके हृदय में रहें हृदय कमल नीचे और उसके ऊपर चरण कमल तो भगवान के चरण कमल में अनुराग की लाली है न अनुराग की लाली और हृदय कमल जो है ना नारायण का हो हृदय कमल बस दोनों का योग हो जाए तो यत माने अनिर्वचनीय चरणामबुरूह और दूसरी बात बताते हैं और है। यत शब्द सर्वनाम नहीं है यह चरणाम्बुरूहम का विशेषण है तो वो क्या ये शत्रंत प्रयोग है हो एति इति यत् यत चरणाम गुरु हम यने चलत आपका हिलता हुआ चलता हुआ चरण आरविंद तो क्या करते हैं कस्तने कस्तनेशु दधी मही कर्कशेशु भीता शनई प्रिय दधी मही कर्कशेश बोले हम डर डर के अपने हृदय पर ये अपने बक्षस स्थल को करकस कहना और भगवान के चरण को कोमल कहना और फिर उसको धीरे से रखना और डरते हुए देखो जरा प्रेम प्रेम की भाषा है ये ये डर डर के नहीं बोली जाती प्रेम की जो बोली है वो निर्भय होती है तो क्योंकि ये तो तन्वानम सम प्रदोषे नव नव अरुचिता संपदम मादनत्वा प्रेम का जहां वर्णन है ना साधवतम ध्वंसयंत जिसके हृदय में प्रेम जगता है उसका सारा भय अपने आप ही भाग जाता है देखो संसार में जिनका पैसे से प्रेम हो जाता है वो पैसे को पूरा करने के लिए अपने को कितनी तकलीफ देते हैं वो तो लाख रुपया पूरा करने के लिए करोड़ रुपया पूरा करने के लिए अपने को कितना कष्ट में डालते हैं तो अर्थ के प्रेम और जिनको महाराज भोग का प्रेम हो जाता है अपने शरीर को कितने रोग में तकलीफ में डाल करके भोग को पूरा करते हैं और जिनको धर्म से प्रेम हो जाता है ए? देखो पंचाग्नि ताप के होम करके भूखे रह के आ, अपने धर्म प्रेम को पूर्ण करने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं और जिनको मोक्ष से प्रेम होता है Uh, कितनी झड़की झिड़की हैं, कितना भूखा रहते हैं कितने बेचारे धीख मांगते हैं पेड़ के नीचे रहते हैं विरक्त होकर के कितनी तकलीफ उठा करके मोक्ष प्राप्त करते हैं तो ये प्रेम ही कोई खाला का घर है अच्छा तो चलो भाई प्रेम कर आने मौसी के घर हुआ अर्थ तो के लिए भी तकलीफ उठानी पड़ती है धर्म के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है भूत के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है मोक्ष के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, है? और जो शीस तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों तो ये प्रेम की गली है बाबा तो ये डरने वाली चीज डर डर के काम करने की चीज है तो इसमें प्रियतम से मिलने में भय नहीं है देखो यहां भय की बात ही बड़ी विचित्र हैीता शनई प्रिय दी मई कर्क से तुम तो हो हमारे प्यारे और हम कौन है अब देखो एक बात इन्होंने ऐसी कही है ये कहती हैं कि हमारी भी जवानी है ना अपने वक्षस्थल को कठोर कहने में अपने यौवन का है ना अपने यौवन का प्रकाश प्रकट करना है तो बोले फिर क्या करते हैं कि हम आपके चरण आरबिंद को डर डर के अपने हृदय पर रखते हैं डर तो डर के क्यों रखते हो धीरे धीरे क्यों धीरे धीरे क्यों रखते हो बोले तो कहीं आपके चरणों को चोट न रख अरे बाबा जब चोट लगने का डर है तो रखो मत क्या आग्रह है कि वो भगवान के चरणारविंद हृदय पर ही रखेगा तो देखो जो भक्त होते हैं वो तो भीतर चरणारविंद रख के संतुष्ट हो जाते हैं जो योगी होते हैं वो समाधि के द्वारा चरण में स्थित हो जाते हैं जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान के द्वारा चरण से अभिन्न हो जाते हैं जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरणों को अपने हृदय के भीतर रख लेते हैं लेकिन ये जो प्रेमी है ना ये भीतर रख के संकुष्ट नहीं है इनको तो बाहर चाहिए ये भी ध्वनि है बोला कर कशेसु हमें तो बाहर तुम्हारे चरण रखने के लिए चाहिए भक्त लोग जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं वो भीतर रखा करें हमको तो खुली आंख से देखने के लिए चाहिए तुम और खुली आंख से ए, खुले हृदय पर ए, तुम्हारा चाहिए रखने के लिए चरण रविंद बोले बाबा अपने सुख के लिए कि हमारे सुख के लिए लेकिन नहीं हम जानते हैं कि हम तुम्हारे चरणारविंद जब अपने हृदय पर रखते हैं ये भी एक बड़ी वैसे एक रहस्य की बात है पर रहस्य की बात तो अधिकारी विशेष के प्रति प्रकट की जाती है भगवान के चरणारविंद को हृदय पर रखना ये कोई साधारण बात नहीं है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो जहां जहां ऐसा प्रसंग आया है उसको बंद विशेष बताया है ये विशेष प्रकार का बंद है अच्छा तो उस प्रसंग को छोड़ से ये देखो कि भगवान के डरते क्यों हो तो डरते ये हैं कि हमारे बक्षस्थल कठोर हैं हृदय कठोर है कहीं तुम्हारे कोमल चरणों को चोट न लग जाए अच्छा तो रखते क्यों हो तो रखते इसलिए कि हम जानते हैं कि जब हम रखते हैं अपनी बक्षस्थल पर हृदय पर तो तुमको बड़ा सुख मिलता है तो तुमको सुख मिले इसीलिए तो रखते हैं और वो कहीं दुख न जाए इसलिए डरते हैं है? तो ये भी एक रस की बात हो गई तुम्हारे सुख के लिए ही रखते हैं और तुम्हारे सुख के लिए ही डरते भी हैं इसमें अपने सुख की तो कोई बात ही नहीं है लेकिन ये तुम्हारे चरणार बिंद है ना क्यों ना अपना दावा दिखाओगे हम तो सोचते थे कि हम हृदय पर रख के सुख देंगे हम डर डर के रखते हैं धीरे धीरे रखते हैं उनको कोई तकलीफ ना पहुंच जाए तो तुमने कहा कि अच्छा गोपियों तुम हमारे चरण का इतना ख्याल रखती हो तो देखो ये चरण हमारे हैं हम तुमको बक्स संबद्ध नहीं रखने देंगे हम तो इनको धरती पर घसीटेंगे तो तुम ते ते चरणाम बुरू हम बन गए ना चरण वाले ये चरण हमारे तुम्हारे नहीं बंटवारा कर लिया ना है न अब ये तुम्हारे हैं हमारे नहीं है ये ते, ते, ते सुजात चरणाम गुरु हम स्वने शनि प्रियदधि मही कर्क प्रेमियों की बात जरा न्यारी जो है न्यारी तो अलौकिक है ना बोले तो तेनाट अभी तदी। मतसी हम जानते हैं कि तुम क्यों जंगल में इस समय भटक रहे हो अटवी में हम दिन में तुम्हारा पर्यटन पसंद नहीं करते हैं अटसी जद भवान अन्य काननम तुलसी जुगाएते हैं दिन में तुम्हारा घूमना पसंद नहीं करते और शिल त्रेणांग कुरई सीदती तीना कलिलता मनह कांत गच्छति दिन में तो तुम धर्म पालन के लिए जाते हो नंद बाबा से कहते हो कि हम ग्वाले हैं और गाय चराना हमारा धर्म है और नहीं जान चराएंगे तो कुल की रीति जाएगी कौन तो कहती है अच्छा भाई गायों के पीछे पीछे तुम्हें भटकने में अगर सुख मिलता है तो भटक लो थोड़ा तुम्हारे सुख में हम अपना सुख मान लेते हैं लेकिन अब रात के समय तुम इन चरणों को क्यों घसीट रहे हो जंगल में कह ये समझ के कि हमारे चरणों को जब तकलीफ होगी तो गोपियों को तकलीफ होगी तो मालूम होता है कि हम लोगों का चित्र दुखाने के लिए तुम अपने चरणों को दुख दे दे के भी हमको दुखी करना चाहते हो ये बात है क्या ना प्रेमी लोग ऐसे बोल देते हैं सबको ऐसे बोलने का हक नहीं होता है प्रेमी लोग तो ऐसे बोल देते हैं प्रेमी लोग बराबरी पर नहीं रहते हैं उनका आसन कुछ ऊंचा होता है प्रेमी लोग जो होते हैं वो प्रियतम से नीचे नहीं बैठते हैं वो प्रियतम से ऊपर हो जाते हैं और देखो श्री राधा रानी तो तो कहा कि हम कंधे पर बैठेंगे कंधा आरोग्यता नयमाम यत्रते मनाहा तो तेनाट अभी मटसी प्रेम तीना बड़ी विचित्र प्रेम तो तृप्ति है प्रेम जो है ये रस है प्रेम में आकृति की कठोरता नहीं है जैसे अब कोई कहे कि देखो जी छूना नहीं हमको क्यों तो बोले ये जो हमने अपनी आंखों पर एक बाण का निशान बनाया है ना बाण बनाया है बनाते हैं कि नहीं आप लोगों को ध्यान में होगा एक काली सी लकीर इधर तो खींच लेते हैं वो? तो आंख छोटी होवे तो बड़ी मालूम पड़ती है उसका, उसका चमत्कार यही है उसका चमत्कार इतना ही है कि आंख छोटी भी होवे तो बड़ी मालूम पड़े तो वो काला बाण लोहे का जैसे लगाते हैं है ना नारा, कैसे तो लगा तो अब क्या हुआ सेना तभी मटसी तद या ये प्रेमियों की विचित्र विचित्र गति होती है बोले छूना नहीं था क्यों तो बोले तुम्हारे आंख में जो काजल है ना ये बिगड़ जाएगा फैल जाएगा तो बोले अभी ये अपनी रूप बिगड़ने का डर प्रेम में होगा प्रेम में नहीं होगा ना अपने रूप बिगड़ने का डर तो प्रेम में नहीं होगा ना का, नहीं नहीं तो देखो क्यों यहां प्रियतम को जैसे सुख मिले वैसी चेष्ट ही प्रेमी के द्वारा होती है तो सेना टी मटर सीत्य थत क्या तुम्हारे चरणों को कष्ट नहीं होता नहीं। अरे बाबा हमारा मानते तो काहे को कष्ट देते अपना मान के कष्ट दे रहे हो और जे लिखनं निर पर पा रहेगा क्या फायदा है तुमसे हमको तो इतनी तकलीफ होती है और तुमको फायदा कुछ नहीं और फिर अपने चरणों को कष्ट देते हो तो गोपी को अपनी याद भूल गई भगवान के चरणों का कष्ट उसकी बुद्धि में आ गया बोले अरे गोपी बात तो बहुत करती है तो बात नहीं करती है वो तुम्हारा भाई ब्रादर जो है ना ब्रह्मा उसने हमारी आयु हमारे शरीर पर रखती नहीं उठा के तुम्हारे शरीर पर रख दी है ना इसीलिए हम जिंदा हैं अब ये प्रसंग आपको कल सुना Oṃ śrīyaḥ mṛtyor jāta. जातचरण स्तन गीताटसी तद्यसते नूर्पात प्रमतियुषा न सवस्वाम विसिन्वते यहां से गोपी जीत प्रारंभ हुआ कि हमने अपने प्राण अपनी इंद्रिया अपना मन तुम्हारे पास रख छोड़ा और भवद आयु शाम पर समाप्ति होती है हमारी आयु हमारी उम्र हमारे जीवन प्राण तुम हो जैसे ये उपक्रम और उपसंहार की एकता हो ईश्वर जो कुछ कर रहा है उससे जुदा हमको कुछ नहीं करना है और ईश्वर जो चाह रहा है उससे जुदा हमारी कोई चाह नहीं है और ईश्वर की जो जानकारी है ज्ञान है उससे हमारा ज्ञान जुदा नहीं है देखो भक्त तो वो है जो भगवान के ज्ञान से अपना ज्ञान उनकी इच्छा से अपनी इच्छा उनकी क्रिया से अपनी क्रिया और उनके शरीर में अपना शरीर मिलाकर न व्यास से कुंवर के सौ तो अस्थाओं पर अच्छा और ऐसा अगर लगेगा ना कि हमारी जानकारी जुदा और ईश्वर की जुदा तो दोनों में से एक तो भ्रम में होगा क्योंकि सत्य की जानकारी चाहे तो तुमको हो और चाहे तो ईश्वर को हो hey? अब उससे जुदा अगर तुम कुछ जानते हो वो जो जानता है वो गलत है और तुम जानते हो तो सही है वो जो चाहता है सो गलत है तुम चाहते हो तो सही है वो जो करता है सो गलत है तुम जो करते हो तो सही है तो भक्त वो है जिसका ज्ञान जिसकी इच्छा जिसकी क्रिया अपने प्रभु के ज्ञान के, के साथ इच्छा के साथ क्रिया के साथ मिल गई अपना व्यक्तित्व उस अव्यक्त से एक हो गया अब एक भक्ति शास्त्र का रहस्य आपको सुनाता हूं ईश्वर कुछ सातवें आसमान में छिपा हुआ है इस विश्वास पर जीवन व्यतीत करना निराकार है निर्विकार है सलाना है, है अरे कुछ तो अपने जीवन में भी उतरना चाहिए ना तो वेदांतियों ने कहा कि अपनी आत्मा ही है स्वयं तो प्रकाश अदृश्य अदृश्य अदृष्टम द्रष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मन्त्री अभिज्ञातम विज्ञात वर्णन करता है। वो देखा नहीं जाता देख रहा है वो सुना नहीं जाता सुन रहा है वो मनन नहीं किया जाता वो मनन का भी साक्षी है वो जाना नहीं जाता जान रहा है आत्मा के रूप में साक्षात का परोक्ष भक्तों ने कहा कि न तो हमको अदृश्य पर विश्वास करके मरना है नहीं? और न तो आ, मैं ही मैं मैं ही मैं मैं ही मैं ये नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं तीसरी कक्षा आई हो हमारे चित्र में आके बैठो हमारे ध्यय बनो है ना हम तुम मन में किलो लें खेल करें बोले कि नहीं वो क्या ईश्वर जिस पर सिर्फ विश्वास करना पड़े या सिर्फ आत्मयी होकर रहे या सिर्फ ध्यान में ही रहे हमें तो वो ईश्वर चाहिए जो जरा बाहर निकल के सामने आ गए तो सामने आने में उसको कोई डर लगता है क्या ईश्वर है और आंख के सामने आने में डरता है तो उसको नजर लग जाएगी तो अंतर अंतरजामी से बड़ो बाहिर जामी राम अंतर्यामी से बड़ा है भक्तों की नजर में बहिर्जामी बाहर जो खेलता है तो भक्त लोग कहते हैं कि केवल हमारे विश्वास में नहीं आत्मा में नहीं बुद्धि में नहीं चित्त में नहीं मन में नहीं आओ हमारी आंखों के सामने प्रगटका दृष्टा दर्शन का नाम भक्ति दर्शन नहीं है दृश्य दर्शन का नाम भक्ति दर्शन है अपने आप को जानना इसमें भक्ति दर्शन समाप्त तो नहीं होता जरवे जरवे में भगवान दिखे जित देखो तित श्यामयी है ये देखो श्याम ये देखो श्याम श्याम ही श्याम तो भक्त तो लोगों को बाहर देखना चाहिए तो।, तो बोले ऐसा बस हो गई दस्ती बोले ना दो मिनट के लिए बाहर देख के अगर चला गया तो क्या काम बना है ना? हमारा उसके साथ एक कैसा रिश्ता होना चाहिए कि वो छोड़ के न जाए तो हमारी सेवा भी ले हमारा दोस्त भी बने हमारा हुक्म भी माने कभी कभी बोला और हमारा प्राणप्रिय बन करके रहे तो देखें का देखने से काम नहीं चलेगा हो बोले कई लोग होते हैं उनको भगवान का दर्शन तो होता है पर भगवान उनसे बात नहीं करते हैं आंख के सामने चमक के चले जाता है। तो बोले नहीं नहीं ऐसे चमक मत जाना अरे आओ दो दो बात तो करने हम भी तो सुन लें कि तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है है ना क्या मौनी बाबा बनेगा जिनकी आवाज अच्छी नहीं होती है वो लोग ज्यादा मौन लेते हैं वो प्रेम कुटी में एक व्यक्ति आते हैं तो उनकी आवाज बड़ी कड़वी है आवाज ही कड़वी है बोला दिल कड़वा नहीं है ना और वो कड़वी बात बोलते भी नहीं है पर आवाज में रूखापन है तो वो बोलना पसंद नहीं करते हैं चुप ही रहते हैं बहुत करके चुप रहते हैं कहे मेरे प्यारे तुम बोलते क्यों नहीं हो क्या तुम्हारी आवाज ही कुछ उकड़ी उखड़ी है क्या है ना? अरे थोड़ी मीठी मीठी आवाज में बोलो तो सही कहा बोलते तो हो पर सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा जरा कंधे पर हाथ रखो है ना आंख से आंख मिलाओ है ना? कुछ बोलो कुछ छो कुछ हम खिलाए तो खाओ और कभी हमें भूख लगे तो तुम खिला दिया करो है ना? आओ हंसें खेलें बोलें मिलकर रहें तो भक्ति जो है वो केवल विश्वास में पूरी नहीं होती केवल आत्म साक्षात्कार में पूरी नहीं होती केवल ध्यान में पूरी नहीं होती केवल दो मिनट के दर्शन से पूरी नहीं होती कब भक्ति तो पूरी होती है तब जब रोम रोम में और रग रग में बाहर भीतर वही वही वही जब हो जाता है प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम अब देखो दर्शन शास्त्र की इस भूमिका को ले लो और फिर देखो गोपी कहती है कि त्यज मनाचन अब उसकी मांग देखो स्वत् स्पृहात्मना स्वजन हृद रुजा यूदनम अपने स्वजनों के हृदय में जो तरह तरह के रोग हैं ुजाम बहुवचन है उस बहुत से रोगों की जो एक दवा है तुम्हारे पास वो दे जाए तो कृष्ण ने कहा कि दोपियो तुम तो बड़ी रसिक तबीयत की हो गई मालूम कर हरी रसिकाओ है ना रसिका बोलेंगे रसमयी मधुमयी लास्यमयी प्रेमयी मेरी प्यारी को बिताओ थोड़ी देर ठहरो तुम चाहती हो कि मैं बाहर तुम्हारे हृदय पर अपना चरण रख दू यही चाहती हो ना लेकिन ये जो हमारे चरण कमल हैं इनको इस समय वन भ्रमण का आनंद आ रहा है वो देखो क्या प्रेम से चहलकदमी कर रहे हैं वृंदावन में इस वृंदा ब्रंदा ये वृंदावन की माधुरी इन रसिकन मिली आस्वादन किया वृंदावन में बड़ी रस माधुरी है हो तो भगवान को भी वृंदावन में भटकने में मजा आता है कहते तुम चाहती हो कि हम अपना चरणार तुम्हारे हृदय पर रखें और यहां तो हमारे चरण चरणारविंद वृंदावन आनंद में वृंदावन में जो पर्यटन का आनंद है चहलकदमी का मजा है कब वो ले रहे हैं इसलिए फेरो फेरो हमारे चरण कमलों को इतना अवकाश नहीं है कि वे तुम्हारे हृदय पर रखे जाए तत्पियां बोलते हैं ये सुजातचरण स्तनषु भीता शनि प्रिय दधी दधीम कर्कसु तेनाटीमटसी तद्यथते न किमती धीर्भुवदाषा प्यारे श्याम सुंदर ये जो तुम्हारे चरण हैं ये साधारण कमल नहीं सुजात कमल है माने ऊंची किस्म के हजारों जो जातियां कमल की होती हैं उनमें से सुजाति के कमल हैं ये बड़े कोमल बड़े सुगंधे बड़े सुंदर बड़े रसीले बड़े सुस्पर्श और इनकी ध्वनि चलने के समय वो ये तो चिन्मय चरण हैं। तो जब हम इनको अपने हृदय पर रखती हैं तो धीरे धीरे रखती हैं डर डर के रखती हैं क्योंकि हमारे हृदय बड़े कठोर हैं तेनात अभी मतलब उसी चरण से आप बनने भटकते हैं किम करो सी असम साहसम करो थे इतना साहस तुमको नहीं करना चाहिए चाहिए ये तुम्हारे हैं इसलिए इनको जंगल जंगल भटकाते हो इसका मतलब यह है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना इनको निज जन निष्ठुर हो करके रहना पड़ता है देखो ऐसे तो भगवान को कहते हैं बड़े भक्त भक्तवत्सल हैं बड़े प्रेम परवश हैं भगत बेचे तो कौड़ी में बिक जाए हो लेकिन एक सत्पुरुष का यह भी लक्षण होता है कि वे औरों के प्रति बड़ी उदारता बरतते हैं और अपनों के प्रति बड़ी कृपणता निज जन निष्ठुर उसको बोलते हैं जैसे कोई ईमानदार मिनिस्टर होगा तो वो दूसरे के लड़के को झट परमिट दिलवा देगा हो लेकिन अपने लड़के को नहीं दिलवा देगा तो बोले भाई यदि बदनामी हो जाएगी पक्षपात हो जाएगा भले नहीं, नहीं।, नहीं।